ra yeah. के ऊपर पूजार आरंभ हुआ था इसमें शारीरिक न्याय संग्रह में सारांश बता रहे थे पूर्व पक्ष का यह अभिप्राय है ब्रह्म का लक्षण नहीं हो पाता है इसका लक्षण नहीं हो पाता है वो ध्येय नहीं बन सकता इसलिए इस शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए तो यही अनेक हेतु देख करके कहा जन्मस्थिति आदि लक्षण देखते हैं तो वो तटस्थ ब्रह्म का लक्षण बनता है वो उपलक्षण बनता है स्वरूप में सत्य ज्ञानानंदी रूप बोला है वो जगत में दिखाई नहीं पड़ता है इसलिए सत्य ज्ञानानंद रूप स्वरूप लक्षण से भिन्न जन्मस्थिति आदि लक्षण को ब्रह्म का लक्षण नहीं बनाया जा सकता इसलिए क्या होगा कि मुमुक्षु के द्वारा जिज्ञास जो विशुद्ध ब्रह्म की बात आप करते हैं वो नहीं हो पाएगा ये पूर्व पक्ष ने कहा था तो सिद्धांत का ये विचार था कि यहां स्वरूप लक्षण नहीं घटने पर भी उपलक्षण से जो तटस्थ लक्षण कहा गया तटस्थ लक्षण के माध्यम से स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी क्योंकि वेदांत की ये प्रक्रिया है अध्यारोप अववाद उसको कहते हैं कि आत्मा में आरोपित करना उपाधि के द्वारा और बाद में जब ज्ञान हो जाता है तो उन उपाधियों का आरोपित विशेषणों का निराकरण करना जब ऐसा करते हैं तो केवल शुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है उससे अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता है भाष्यकार कहते हैं अपगदम भवती तदा जीवस्य से जीवस्य जीव से संसारित्व जब ज्ञान होता है जीव का संसारित्व भी समाप्त हो जाता है और ब्रह्म का सृष्टत्व जो धर्म आरोपित किया था ब्रह्म स्रष्टा है ऐसा आरोपित किया था वो भी समाप्त हो जाता है तो इस प्रकार से कारण के स्वरूप में कोई भी लाझन आने वाला नहीं कोई भी कलंक नहीं लगेगा वो शुद्ध रूप में ऐसा ही रहेगा और जब भी हम सृष्टि की चर्चा करते हैं इस बात को भी याद रखनी चाहिए सृष्टि संबंधी कोई भी चर्चा हम करते हैं या साधन साध्य संबंधी कोई भी चर्चा होती है तो सोपाधिक ब्रह्म को लेकर के ही होती है भले ही शब्द कोई और प्रयोग करे किंतु उसका अर्थ सोपाधिक रूप से ही लेना पड़ेगा यहां तक कि जो षष्टाध्याय में सब शब्द आया था सत शब्द से वहां ब्रह्म को ही निर्देश किया है किंतु वो सत्शब्द में जब सृष्टि की प्रक्रिया दिखाते हैं तदा तदैक्षता इत्यादि से तो वो भी शोबाधिक बन जाता है तो सत को भी कारण रूप से कहा जाता है तब वो ही माना जाता है इसको भाष्यकार ने छो में तो नहीं कहा किंतु मांडव के उपनिषद में आगम प्रकरण के द्वितीय कार्यगा की व्याख्या में कहते हैं बीजात्मत्व अभ्युवगमत सतह ऐसा कहते हैं कि वहां प्रश्न करता है कि सदा आत्मा की जब आप बात करते हैं तो इस रूप में कैसे हो सकता है वो सृष्टि आदि कैसे कर सकता है तब कहते हैं कि वहां हम सत को बीजात्म रूप से मानते हैं बीजात्मत्व अभ्युवगमत सतह तो ये मांडू के कार्यक्रम इसके संबंध में कहा बाकी तो अन्यत्र कई जगह कहा है कि ईश्वर का जो ईश्वरत्व है या कर्तृत्व है सर्वज्ञत्व है अंदरियामित्व है ये सारे सोपाधिक माने जाते इसीलिए ये प्रक्रिया है कि शुद्ध ब्रह्म में शुद्ध ब्रह्म के अपने स्वरूप में रखते हुए ही एक एक उपाधि को जोड़कर जैसे माया उपाधि को जोड़कर ईश्वर बनाया जाता है तत्तद उपाधि को जोड़कर बनाया जाता है इसको भी भाष्यकार इस प्रक्रिया को भी कई जगह उद्धृत करते हैं एक जगह आपको आयतरे उपनिषद में अंतिम आरेय उपनिषद के अंतिम भाष्य भाग में स्पष्ट रूप से मिलेगा हम किसको को निरूपाधिक मानते हैं किसको शोपाधिक मानते हैं किसको ईश्वर मानते हैं किसको अंदरिया मानते हैं किसको हिरण्य मानते हैं विराट मानते हैं सबकी व्याख्या भाष्यकार ने अपने शब्दों में की है अन्यथा प्रकरण ग्रंथों में तो कई जगह है वहां कहते हैं कि ये भेद को जान करके आपको उपनिषद की व्याख्या करनी चाहिए इसलिए यद्यपि स्वरूपदा सब कुछ है एक है तो भी हम प्रक्रिया के लिए इन सबको मानते हैं इस वृत्ति से यहां व्याख्या करना चाहते हैं। इसलिए जन्माद्य सूत्र में साक्षात वाक्य अर्थ से शक्ति वृत्ति से अर्थ वो सोपाधिक ब्रह्म कारण ब्रह्म में जाएगा और यथ शब्द से लक्षणा करके उसको निरुपाधि में ले जाता है अब यह भी प्रक्रिया नए लोगों के लिए कुछ विशेष विलक्षण लगेगा कि कई जगह ऐसा करते एक ही शब्द प्रयोग करेंगे दोनों अर्थ लेंगे उसमें सोबाधिका भी लेंगे निरुपाधिका भी लेंगे निरुपाधि को हम लक्षणा से ही ले सकते हैं इसलिए निरुपाधि के लिए कोई शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती निरुपाधि को कोई भी शब्द से कहा जा सकता है क्योंकि वो शब्द से वहां तात्पर्य नहीं है लक्षणा से तात्पर्य है तो शब्द वहां केवल संबंध करने के लिए कुछ सूचना शब्द में होनी चाहिए शक्ति संबंध हो लक्षणा उस शक्य के साथ संबंधित कुछ शब्द होना चाहिए इतना ही है लक्षणा जब करना है तो कुछ भी कर सकता है जैसे अपने घर में कोई आया मेहमान आया अब जो है घर का मालिक उसको कुछ नाश्ता खिलाना चाय पिलाना नहीं चाहता हो सकता है उसके कुछ विरोध हो अब जो भी आ गया है जैसे कई कई बार शादी आदि का निमंत्रण करने के लिए जाते हैं तो वो बाहर बरामदा में बैठ करके अंदर अपनी पत्नी को बोलता है कि इनको नाश्ता खिलाना चाय पिलाना ऐसा जोर जोर से बोलता है वो बोल रहा है नाश्ता खिलाओ चाय पिलाओ ये बोल रहा है लेकिन पत्नी अंदर से समझती है इनका कहने का तात्पर्य खिलाने पिलाने में नहीं है अब ये आया है तो ऐसे कर रहा है तो इसीलिए वो देर करती है जब तक देर करेंगी ये लोग अपने काम पूरा करके बोलेंगे हमको थोड़ा जल्दी है दूसरी जगह निमंत्रण जाना है और ऐसा करके निकल जाएगी तो ये अर्थ अच्छा जो है उनको मालूम हो जाता है तो कुछ और प्रयोग किया किंतु उन्होंने लक्षणा से तो समझ लिया कि ये चाय पिलाना नहीं चाह रहे हैं खिलाना भी नहीं चाह रहे किंतु कर रहा है ऐसा ऐसा भी होता है लक्षणा में यहां तक भी हो सकता है व्यंग्य व्यंगे ऐसा हो सकता है अब गंगायाम घोषा आदि शब्द भी लक्षणा है गंगा में झोपड़ी है ऐसा कहता है गंगा में झोपड़ी तो नहीं हो सकता गंगा किनारे में तो गंगा शब्द का किनारे में लक्षणा करके अर्थ करते इस प्रकार से हमारे लौकिक व्यवहार में बहुत होता है इसीलिए निरुपाधिक के लिए कोई विशेष शब्द की आवश्यकता नहीं निर्वाधिक तो सब शब्दों से परे होता है और सब उपाधियों को निरस्त करने के बाद होता है इसलिए नकारात्मक रूप से यानी नया स्वभाव घटित वितरेक मुख से उसकी व्याख्या होती है ऐसा है तो वो तो रह गया अब बाकी जो व्याख्या हो रही है जिसकी तो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सा प्रसंग में हो रहा है यदि कोई ध्यान के विषय में है तो जरूर वो स्वाधिक होगा और सृष्टि के संबंध में है सृष्टि के किसी भी प्रकार ले किसी भी प्रकार की सृष्टि जीव सृष्टि कर्म सृष्टि लोह सृष्टि स्थिति संहार किसी भी सृष्टि के संबंध में विचार है तो जरूर उसका अधिक ब्रह्म का भाष्यकार का कठोपनिषद का, में कहते हैं परमचेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्य कठोपनिषद में न परम चेत ज्ञातव्यम पर ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म होगा तो वो ज्ञान का विषय है वो ज्ञेय होता है इसका मतलब उसको कोई व्याख्या करने के प्राप्त करने की नहीं होता है और अपरंचेद अपरब्रह्म होगा वो तो ज्ञातव्य होगा इस प्रकार प्राप्तव्य होगा प्राप्त हो करने योग्य होगा तो हिरण्यगर्भ गर्भ पर्यत प्राप्तव्य होता है ये भी ध्यान रखना जहां जहां प्राप्ति की बात होती है जैसा कर्म करेंगे उपासना करेंगे उसकी प्राप्ति करते इस प्रकार की व्याख्या होती है तो वहां हिरण्य को लेना चाहिए क्योंकि हिरण्यगर्भ पर्यंत ही प्राप्ति होती है उसके आगे प्राप्ति नहीं है ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता ईश्वर को प्राप्तव्य से बाहर रहते हैं हिरण्यगर्भ गर्भ तक की प्राप्ति है इसके बीच में ईश्वर तत्व है लेकिन वो प्राप्ति नहीं है बाद में जो निर्वाधिक तत्व है वो अनुभूत विषय है वो न्यय बनता है इस प्रकार से दोनों की व्यक्ति इसमें थोड़ा सूक्ष्म अंदर है ईश्वर को न्यय नहीं, नहीं बनाते ईश्वर को प्राप्त भी नहीं बनाया हो तो कर्म प्राप्त होगा तो कर्मशाले दृष्टि के द्वारा प्राप्त होगा वो नहीं बनाया ईश्वर को क्योंकि ईश्वर नहीं बन सकता है जीव किसी भी हालत में। वो ब्रह्म स्वरूप में है और हिरण्य के रूप में प्राप्त होता है इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा वो अंत में इस ब्रह्म सूत्र के अंतिम पाद में अंतिम दो पाद में इसके विषय में चर्चा करेंगे ये प्राप्तव्येय और जो अनभूत तो विषय होता है आत्मा इसके अंदर के विषय इसीलिए यहां से वो आरंभ हो रहा है। इसका तो पूरी समाप्ति इसकी स्पष्टता तो आप पूरा जब शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा लेकिन यहां से विचार आरंभ हो गया कि निरुबाधिक ब्रह्म को आप कैसे सृष्टि का कारण बता रहे हो ये प्रश्न आरम्भ हो गया तो इसलिए ये पूर्व आया था कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जैसा आप ब्रह्म का लक्षण देते वैसा वो प्राप्त नहीं होता यह कहा था अरे ठीक है इसमें तथा शाघाग्रम स चंद्रहा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्रहा उपलक्षण स्वरूप लक्षणाभ्या विशिष्ट चंद्र प्रतीयते ऐसा जैसा होता है शाघाग्रम चंद्रम चंद्र शाघाग्र जो है वही ही चंद्रमा है ऐसा पहले कहता है बाद में उसका स्वरूप लक्षण भी कहता है कि प्रकृष्ठ प्रकाश चंद्र ये स्वरूप लक्षण तो कल हम स्वरूप लक्षण के बारे में बताए थे तो तरस्थ लक्षण शुरू का लक्षण दोनों कहता है इसी प्रकार एवं वक्ष्यमाण जगत निमित्तोपादान कारणत्व सिद्धवत् कृत्य इसीलिए इसी प्रकार वक्ष्यमाण जो ब्रह्म है और जगत जन्मादि का निमित्त उपादान कारण है उसको सिद्धवत् मानकर यानी वो हो गया है जैसा अंग्रेजी में वो बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांडर ऐसा मानकर सिद्धवत कृत्य जगतो जन्माद उपादान निमित्त कारण तद जो जगत का जन्मादि निमित्त उपादान कारण है वो ही ब्रह्म है इस मिथ्या भूदेना भी प्रपंच जन्मादि कारण न ये मिथ्या भूत है भी प्रपंच जन्मादि कारण सत्य नहीं है क्योंकि प्रपंच की सृष्टि ही सत्य नहीं है ऐसी स्थिति में उसका कारण सत्य कैसे हो सकता है इसलिए प्रबंध जन्मादि कारणत्व निरूपण कर दिया है यत्र यद रजत आभा दिवस जैसे कहा जाता है कि जो रजत चांदी जैसा दिखा था आभा लूल का वो जैसा दिखा था वो शुक्ति है वो सीपी है ऐसा बात भी बोला जाता है। जो सर्प जैसा दिखा था वो क्या है रजू ऐसा बोला जाता है तो उसको अनुवाद करके उसको उदृत करके दूसरे का दिनूपण होता है जो सर्प जैसा दिखा था इसका मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि सर्प दिखा था तभी तो उसका आप अनुकरण कर सकेंगे। तो जो सर्प जैसा दिखा था वो क्या है वो रजू है ऐसा बोला जाता है। इसको बोलने के लिए वो सर्प जैसा दिखने को बोला जाता रज्जु जैसा दिखने को बोला जाता अब रज्जु जैसा आपको दिख रहा है तो कैसा दिख रहा है उसकी कुछ प्रक्रिया बताते हैं उसके बाद बोलता है जो दिख रहा है वो वो है नहीं दूसरा ऐसा बताता है इसीलिए इसी ढंग से सृष्टि प्रबंधन को लेना पड़े जो सृष्टि में ये कार्यकारण भाव आदि जो आपको दिख रहा है सत्य जैसा वो वास्तव में ऐसा नहीं उसका कारण ये है वो कारण को दर्शाने के लिए मूलभूत वस्तु को दर्शाने के लिए सृष्टि का प्रबंधन होता है इतने में उसको समेट करके समझना चाहिए ऐसा ब्रह्म अद्वितीय अनंत शब्दाभ्या प्रक्षेपण अद्वितीय जगत ब्रह्मा इति उपलक्ष्य हाँ ब्रह्म अद्वीय अनंत शब्द ये ब्रह्म शब्द है अद्वितीय शब्द है अनंत शब्द है इन शब्दों के द्वारा स्वार्थ प्रक्षेप उन शब्दों का अपने अपने अर्थ है उस अर्थ को लेकर के अद्वितीयम जगत कारणं ब्रह्म इति उपलक्ष्य अद्वितीय जगत कारण ब्रह्म है ऐसा उपलक्षण करके यानी तटस्थ लक्षण दिखा करके अद्वितीय ब्रह्म को ही वहां जगत कारण रूप से दिखाना पड़ेगा क्योंकि तो और कोई जगत कारण नहीं हो सकता है इसलिए जोर से इसका खंडन करेंगे दूसरा कोई जगत कारण नहीं हो सकता हम तो यद्यपि मिथ्या भोध प्रबंध का प्रबंजन करेंगे तब भी हम उसी को युक्ति संगत रखेंगे युक्ति के बाहर नहीं रखेंगे किसी कभी किसी को कारण मान लिया कभी किसी को कारण मान लिया जिस किसी ने भी जो भी कारण मान लिया वो भी चलेगा ऐसा नहीं बोलेंगे वो सब कारण नहीं बन सकता क्योंकि कारण बनने के लिए युक्ति ठीक बैठनी चाहिए कि ये इसका कारण बन सकता है दूसरा नहीं बन सकता है वही तो सही सही कारण होता अब सही सही कारण रूप से उसको सिद्ध करेगी आपको लगेगा कि वास्तव तो में ब्रह्म को कारण सिद्ध करना चाहते हैं ऐसा नहीं ब्रह्म में यदि आप कारणत्व की कल्पना कहीं करना चाहते हैं कारणत्व की कल्पना करने की स्थिति आ जाती है आपके मन में तब ब्रह्म में ही करना और कहीं नहीं करना ये बोलने के लिए इसीलिए वेदांत उसी को लेता है और कहीं कारणत्व तो नहीं बैठेगा सब अन्यत्र कारणत्व तो सब गलत है युक्ति नहीं बैठती है प्रमाण नहीं होता केवल ब्रह्म को ही कारण मानने में युक्ति है प्रमाण है सब कुछ है ऐसा मानना पड़ेगा इस प्रकार से उसका ज्ञान हो जाएगा किंतु अनुभव में जब आएगा अनुभव में जब आता है और गहरी बात है अनुभव में जब आएगा तो ब्रह्म को कारण रूप से कभी अनुभव नहीं करेगा अनुभव में जब आएगा तो सचिदानंद रूप से ही अनुभव करेगा और किसी रूप से अनुभव नहीं करेगा और तब जगत है आत्मा है जो जो है तब सचिद रूप से है वहाँ कारण रूप से अनुभव नहीं कर रहा है तो इस, इसलिए तो वो कारण तो वास्तविक नहीं है ये बोलना पड़ेगा यदि होता तो अनुभव ऐसा करना चाहिए था ऐसे सुचृपति में जाने के बाद आपको क्या पता चल रहा है वहाँ न कोई कारण का पता चल रहा है न कार्य का पता चल रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है तो वहाँ केवल अपने अस्तित्व का ही भान होता है ओ, चेदन का अनुभव मात्र होता है इतना ही होता है और कुछ नहीं होता अब उसको कारण क्या कहना कार्य क्या कहना इसलिए उसको लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे तब भी जब हम कारणत्व की कल्पना करते हैं तो ब्रह्म से अतिरिक्त में नहीं करेंगे क्योंकि उससे अतिरिक्त किसी के सत्ता है ही नहीं तो कल्पना करनी है उसी में करना भाष्यकार तो यहां तक एक जगह कहते हैं लोग बोलते हैं ये अविद्या आदि बहुत प्रॉब्लम कर रहा है अविद्यादि से बहुत कुछ परेशानी है आ, कहीं बृदारण में मैं लग रहा है एक जगह भाष्यकर ऐसा कहते हैं देखो ये अविद्यादि जिसकी कल्पना भी आप कर रहे हैं ना ये भी वो ब्रह्म के स्वरूप ही है उससे अतिरिक्त नहीं है बृदारण्य में ही है कि अविद्यादि अविद्यादी नाम अपनी आत्मत्व अवगमन देखते अविद्यादि जो भी दोष बोलते हैं वो भी आत्मा है आप दुख से परेशान है तो बोलते हैं दुख भी उसी के आत्मा का स्वरूप है क्योंकि और कहीं वो उदित हो नहीं सकता आपको दुख हो रहा है तो किसके आधार पर हो रहा है उसी के आधार पर हो रहा है आप जिंदा है तभी तो दुख हो रहा है ना जिंदा मतलब कौन है आत्मा तो है उससे अतिरिक्त नहीं है अब रज्जू में सर्प दिखा सर्प दिखने से दुख हो गया उसका हेतु कौन है उसका आधार क्या है वो इदम तरह है और फिर आपका ज्ञान है इन सब कारण होता है अज्ञान भी कहाँ है वो तो सब मिलके वहीं ले जाना पड़ेगा इसीलिए आपको दुख हो रहा है अज्ञान हो रहा है कोई हो रहा है कुछ भी हो रहा है वो अंत में जाके कारण रूप से अधिष्ठान रूप से आत्मा से आधरित्व को प्राप्त नहीं कर सकते ये भाष्यधार ही ऐसा बोल सकते कोई और वादे ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि ये स्पष्टता उनकी नहीं रहती अब सर्व कारण तो आपने बोल दिया तो दुख का कोई और कारण कहां ढूंढेगी दुख हो रहा है आप मान रहे हो मान रहे हो तो उधर ही देखो जहां है वहां देखो ऐसा करके बोलता है वास्तव में दुख नहीं है किंतु मानने से भी मानने से भी कारण धर्म को ही मानना पड़े ये हमारा कहना है मानने से दूसरे को मानेंगे ऐसा नहीं मनमाना नहीं मान सकते मानने से नहीं मानने से कारण तो वही है जैसा अभी रसी पड़ी है रसी को आप सबको मानो तो भी रसी भी मानना पड़ेगा और आप र, वो उसी को भूल चित्र मानो सभी वो उसी को ही मानना पड़ेगा और माला भूलमाला कल, की कल्पना करो या कपड़ा कहो कुछ भी कहो वो उसी को ही बोलना पड़ेगा ना और कोई तो हो ही नहीं सकता वहां इसीलिए आप कल्पना कुछ भी करो उसी को बोलो और इधर उधर के कारण को मत लाओ इसके लिए ये पूरा खंडन मंडन चलेगा केवल ब्रह्म को उस दृष्टि से कारण सिद्ध करने के पुनः अब पहले इस प्रकार ब्रह्म में जगत कारणत्व मानकर पुनः तस्य तस्या विशिष्ट कारण्वाद तथे ब्रह्मत्पते सत्यानंदादि विशेषण लक्षण विशुद्धम ब्रह्म लक्ष्य ऐसा कहा जाता है उसी ब्रह्म को पुनः उसको कारण रूप से सिद्ध करने के बाद माया विशिष्ट से कारण माया विशिष्ट जो होगा जिसको हम सोपाधिक रूप से सबल ब्रह्म नाम से इत्यादि तस्थान वो कारण होने से तथे तद, व ब्रह्म से प्राप्त है ऐसा ही ब्रह्म होगा ऐसा प्राप्त हो गया कि आपने पूरा ब्रह्मसूत्र में चर्चा करके ब्रह्म को ही कारण सिद्ध किया ब्रह्म से अतिरिक्त कारण नहीं है ऐसा मालूम हो गया तो ब्रह्मसूत्र करने के बाद में <पह>. ब्रह्म ही कारण हो सकता है ये ज्ञान आ जाएगा तो ब्रह्म में कारणत्व तो आप मान लेंगे कारण हुए बिना ब्रह्म नहीं हो सकता ऐसा मान लेंगे तब तो वो गलत तो बोल रहे हैं वो गलत हो जाएगा तथय ब्रह्म से प्राप्त है ऐसा कारण रूप से ही ब्रह्म है ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं देखो कारण भी नहीं जिसका जन्म हुआ है वो जन्म का निराकरण करने के लिए हम आचम कहते हैं वो जन्म इसका जन्म नहीं है ऐसा कहते तब प्राप्त होता है कि, कि उसका जन्म नहीं है ऐसा बोलना ठीक है जब जन्म ही नहीं मान रहे हो आप किसी का जन्म नहीं मान रहे तो किसी को जन्म नहीं है बोलने के क्या मतलब है जिसका जन्म हो उसको मानकर किसी को जन्म नहीं है ऐसा माना जा सकता अब वो जन्म को ही आप स्वीकार नहीं कर रहे किसी का दुनिया में किसी का जन्म नहीं है बोल रहे फिर जन्म नहीं होने वाला कोई रहेगा क्या तब वो जन्म नहीं होने वाला भी नहीं रहेगा इसीलिए परमार्थ है ना पंडुके में ये कहा है ना नाप हाँ, आजाद तो सिद्ध करते हैं इसका मतलब है आजाद को पकड़ करके वहाँ रहना नहीं आजादी आजादी का मतलब न जाये अजहा न जन्म होता है नहीं है ये कहने के लिए वो क्या है सापेक्ष है किसी के जन्म की अपेक्षा करके हम न जायेदे बोल रहा है लेकिन परमार्थ रूप से वहाँ वो भी नहीं लग सकता है परमार्थ है ऐसा कहते हैं मानव इसमें अलादी में, में। परमार्थ रूप से वो आज भी मानना आवश्यक नहीं है उसका स्वरूप अपने आप में रहता है तो जन्म सिद्ध करते हैं जन्म आप मानते हैं तो हम जन्म का आधार ढूंढते हैं आपको आधार समझाने की कोशिश करते हैं आप अपने में रोग मान के बैठा हुआ है वैसा तो दिमाग खराब है रोग नहीं है दिमाग में आ गया कि रोग है भूत पकड़ लिया मान के बैठ गया अब भूत पकड़ लिया रोग पकड़ लिया मान के बैठ गया तो गोली खाने से शांति मिलती है कि हम बीमारी है अब हम उसका इलाज कर रहे हैं न वास्तव में बीमारी है नहीं इलाज है ऐसे आजकल बहुत सारे गोलियां निकाली है इन्होंने खाली जिनके दिमाग में बीमारी रहते हैं उसको ट्रीट करने के लिए वो गोली कुछ नहीं रहती है ऐसे मीठा जो है कुछ रहता है जैसे हम ट्रॉफी खाते हैं ऐसे बनाते हो और बहुत बढ़िया लिख करके बड़ा डॉक्टर लिख करके अपने से करके पैसा भी लेकर के देता है देने के बाद बोलता ये खाओ एक हफ्ते भी ठीक हो जाएगा वो उसमें कुछ नहीं है आ, उसको क्या बोलते हैं प्रास्म हाँ पृषिभो कुछ नाम लिखा है वो दवाई देते हैं और वो दूसरा डॉक्टर दूसरे के डॉक्टर के पास तीसरे डॉक्टर के पास वो जानता है इसको यही दवाई दिया कोई दवाई काम है नहीं अब अपने आप मानसिक रूप से ठीक हो जाए कई लोगों को ये तक कि कैंसर ठीक हो गया बोले बाकी का बात छोड़ो कैंसर को बोले कैंसर को तो भी ठीक कर दिया किसी ने किताब लिखी है ऊपर ऐसी दवाई उठा करके कैंसर ठीक कैसे ठीक हो गया वो दिमाग से उन्होंने उतार दिया ये ठीक हो रहा है मानते रहा फिर बाद से ठीक हो गया ऐसा होगा तो इसीलिए ये ये हमारे अंदर भी चढ़ा हुआ है कि ये जो है जगत के सृजन हो गया हमारी उत्पत्ति हो गई हम तो अभी मरने वाले हैं हमारे ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है सारे हम मान के बैठे हुए हैं अभी इसको उतारना ये भूत चढ़ा हुआ जो है उसको उतारने के लिए ये सब कथा बनाते हैं और आपको समझाते हैं या आपको स्वीकार कराते हैं कि ये ऐसा ही हुआ है अब ऐसा मान के बैठे हुए किंतु तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी ये सत्य है इसीलिए इसको लेके बोल रहा है कि ब्रह्म में कैसा कैसा भेद कर रहा है तो ये कोई भेद है नहीं तो भी भेद बनाया जाता है तभी जब आप कारण तो मान लिए, तब कहते हैं वो वास्तव में कारण नहीं है सत्यानंदादि विशेषण लक्षण उपादान फिर वो सत्य ज्ञान आनंदादि का विशेषण ला करके विशुद्ध ब्रह्म लक्ष्य विशुद्ध ब्रह्म का ब्रह्म को लक्षण द्वारा समझाया लक्ष्य मैंने लक्षित लक्षणवृत्ति से प्राप्ति किया जाता है पहले वाला तो उपलक्ष्य कहा वो तटस्थ लक्षण दे करके समझाया जाता है तब उस पर लक्षण से निधन करते उभयक्षणेन इस प्रकार दोनों लक्षण को लेकर के उभय विध लक्षण मैंने स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण व उभयक्षण पाठांतर ये स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण ये दोनों लक्षण को क्रम से लेकर के जिज्ञास ब्रह्म निर्णयो दर्शिता जितना से ब्रह्म का निर्णय दिखाया गया वो उस ब्रह्म से ही सारी तृष्टि दिखा, दिखाई गई तद भाष्ये, इस प्रकार उसको भाष्य में कहा है आगे कहेंगे तस्णय वाक्यम इति, उसी के ही निर्णय वाक्य आनंद से सब कुछ उत्पन्न होता है उस ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है इत्यादि है उसको आगे बताएंगे अब इस दृष्टि से ये आगे का भाष्य आरंभ होता है तो अथाधो ब्रह्म जिज्ञासा करके जो उपन्यास किया उस उपन्यास ब्रह्म का तटस्थ लक्षण के माध्यम से स्वरूप लक्षण को लक्षित करना है क्योंकि स्वरूप लक्षण निरूपाधिक होने से वो साक्षात प्राप्त नहीं हो पाता है इस कारण से तटस्थल के माध्यम से कहेंगे और दर्शन शास्त्र का विषय होने से ये ग्रंथ दर्शन शास्त्र का विषय है इसीलिए दर्शन की पद्धति से चलेगी जैसा उसमें प्रतिज्ञा होगी प्रतिज्ञा के बाद हेदु हेदु के बाद दृष्टांत फिर उपनयन और निर्णय ये पंच अवय का होता है कहीं कहीं पांच अवयव दिखाएंगे कहीं कहीं दो अवयव कहीं तीन अवय ऐसा दिखाएंगे इस माध्यम से ये चलेगी तो बिल्कुल आपको इसकी संगत बैठ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है क्या सिद्ध हो रहा है इस प्रकार से उसमें कल जैसा आपने बताया एक एक अधिकरण में पांच अवय रहता है वो पांच अवय का क्रम से दिखाएंगे पूर्व पक्ष और संशय फिर उसके बाद उत्तर पक्ष और फिर निर्णय इत्यादि उसको भी समझाएंगे ऐसा ही ये क्रम चलने वाला है तो पहला करण में वो आवश्यक नहीं था लेकिन दूसरा दूसराध में आ रहा है। हाँ। पहले भाष्य लेख्यात भाष्य है उसके लिए टीका है न्याय प्रथम प्रथमसूत्रेण शास्त्रंभ उपवादारणो जन्मासूत्र पादनी काम आह प्रथम सूत्र से शास्त्र आरंभ को सिद्ध कराकर तद आरभमाण अभी उसको आरंभ करता हुआ जन्मादि जन्मादि जो सूत्र है वक्ष्यमाण सूत्र है उसके पादनिका आह पादनिका मतलब भूमिका उसको अवतरण करते हुए भूमिका को कहते हैं ब्रह्म जिज्ञाति पहले सूत्र में ब्रह्म को जिज्ञासा करनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है ऐसा कहा गया तस्मात ब्रह्म जिज्ञास का किम लक्षण पुनः इत अब ये हो गया प्रतिज्ञा कि पहले में प्रतिज्ञा कर दिया कि ब्रह्म की जिज्ञासा होनी चाहिए बिल्कुल ब्रह्म की जिज्ञासा का अवकाश बनता है ऐसा कहा जब वो कहा तो वहां ब्रह्म शब्द है अब कोई भी वाक्य कहते समय उसमें एक एक शब्द का अर्थ जानना होता है इसको सूत्र प्रक्रिया कहते हैं। जैसे आपने अष्टाध्यायी सूत्र आदि सिखा होगा उसमें भी ऐसा होता है कोई भी सूत्र बोलेंगे सूत्र में एक एक पद रहेगा वो पद को फिर आगे व्याख्या करते जाएंगे उसका अर्थ करते जाएंगे तो अब अथादो ब्रह्म जिज्ञासा ये शब्द था एक एक शब्द का अर्थ किया ब्रह्म को जिज्ञासा करनी चाहिए प्रतिज्ञा की अब ब्रह्म को जिज्ञासा करनी चाहिए ऐसा कहने पर और ब्रह्म क्या है ये अभी जानना जिज्ञासा क्या है इत्यादि चर्चा हो गई ब्रह्म के बारे में विस्तार से नहीं कहा था वहां भाष्यकार ने कहा हम अगले सूत्र में विस्तार से कहेंगे कहा था इसीलिए यहाँ जिज्ञासा तो किम लक्षणम पुनः वो ब्रह्म का क्या लक्षण है इत आहा इसलिए इस प्रश्न को मन में रखते हुए आहा कहते हैं भगवान सूत्रकार भगवान सूत्रकार कहते हैं तो सूत्रकार को आदर दिखाने के लिए भगवान भगवत शब्द का प्रयोग किया इधर भी शुरू में भी प्रयोग करते हैं अंत में भी प्रयोग करेंगे भगवान बादरायण ऐसा कहेंगे तो भगवान सूत्रकार भगवान सूत्रकार इसके विषय में करते हैं तो भगवान विशेषण क्यों लगाया भगवान शब्द का एक अर्थ होता है भगवान किसको विशेष रूप से लगाना है? ये आदर के लिए होता है और जितने हमारे आदर देने के पद है शब्द है उनमें सबसे बड़ा शब्द सबसे महत्वपूर्ण या सबसे आ, क्या बोलते हैं उच्च गोड़ी के जो शब्द है वो भगवान शब्द है तो सबसे बड़े को ही ये शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका लक्षण कहा है भाष्यादि में और ये विष्णुपुराण आदि में है ऐश्वर्य से समग्रस् धर्म से यशस श्रेय वैराग्य भग ईदीरण ये भग शब्द से इन छे को कहते हैं जिनके पास ये छह धर्म है वो भगवान होते हैं। जिस किसी को भगवान नहीं कर सकते जैसे माननीय माननीय एक विशेष नंबर बोलते जिस किसी को माननीय नहीं कर सकते वो मंत्री आदि होना चाहिए तभी माननीय होता है उन्होंने शब्द बना के रखा है वो माननीय कोई दूसरे को नीचे वाले वो किसी को नहीं करेंगे इसी प्रकार महामहिम महामहिम केवल भारत में एक ही व्यक्ति को लगेगा और किसी को नहीं लगता केवल राष्ट्रपति को ले ले क्यों क्यों नहीं लगेगा <laughs> और किसी को नहीं लगेगा ऐसा नियम बना के रखा है ऐसा किसी को महामहिमा नहीं कर सकते मजाक हो जाता है क्योंकि वो सब नियम से बना हुआ है और उसका अनादर मानते और बाकी तो हमारे बीच में तो कर, चलता ही रहता है कभी एक सौ आठ कभी दो सौ आठ कभी एक हजार आठ वो चलता रहता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं है जैसे जब मोड़ आ गया और जिसका जो है ज्यादा लग गया तो लंबा लगाएंगे ऐसा हो जाता है ये सब जो है अनियमित है मजाक हो जाता है अब कोई कोई भी लगा देता है अब वो लिखने वाले को पता ही नहीं है ये एक क्या होता है मैंने कई लोगों को पूछा कि ये 108 का मतलब क्या है जानता कुछ नहीं सब लोग लिख रहा हम लोग भी लिख रहे अब इसकी क्या है मालूम नहीं वो मालूम होने की आवश्यकता नहीं चाहिए नाम में ये सब लगना चाहिए लगने से क्या वो उसका उच्चारण करेंगे उनको लगता है हमारे पास कुछ है अब क्या है वो पता नहीं है है कुछ है 108 सौ बोल गया तो होगा सुनने वाले भी समझते है इनके पास एक सौ आठ है अब वो क्या है वो सुनने वाले को पता नहीं है ऐसा चलता है जो भी है लेकिन ऐसा है हाँ नाम की महिमा है ऐसे दिखाने के लिए कल लिख सकते हैं लेकिन कम से कम उसका तात्पर्य तो जानना चाहिए जिसके पीछे लिखा जाता है कम से कम वो जानना चाहिए कि ये क्या लिख रहा है वो भी पता नहीं होता जो भी है लेकिन इसमें सब नियमित था कि पहले ये सब नियमित था कि इसको क्या विशेषण लगाना चाहे जैसे अभी हमारे जैसा हमने बताया महामहिमा माननीय इत्यादि शब्दों का नियमित है वो आज कहीं भी नहीं लगा सकता वैसे ही ये भगवान शब्द किसको प्रयोग करना आचार्य शब्द किसको प्रयोग करना और व्याख्याकार किसको प्रयोग करना ऐसे आदरणीय शब्दों का श्री श्रीमान आदि शब्द प्रयोग करना इसका भी नियम है श्री किसको प्रयोग करना चाहिए श्रीमान किसको प्रयोग करना चाहिए तो सबका ऐसा नियम था जो गृहस्थ होगा केवल गृहस्थ को ही हमारे शास्त्रीय विधि से श्रीमान कर सकता है ब्रह्मचारी को बाकी कोई किसी को श्रीमान शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते गृहस्थ होना चाहिए सपुत्र गृहस्थ होना चाहिए तब वो श्रीमान होता है तब उसके आगे श्रीमान लगता है बाकी तो श्री लगा सकते हैं और ब्रह्मचारी को कुछ नहीं लगाना चाहिए ब्रह्मचारी का नियम है न श्री लगा सकते न श्रीमान लगा सकते न जी लगा सकते कुछ नहीं लगाना ब्रह्मचारी का खाली ब्रह्मचारी जो नाम है वो लगाना है ऐसा नियम है लेकिन लोग नहीं जानते हैं तो जी आदि लगा देते हैं जी नहीं लगाने पर उनको अच्छा नहीं लगेगा ऐसा तो जी लगाते लेकिन जी का मतलब श्री होता है ये जी आया श्री से जैसा पिता श्री बोलना चाहिए था तो श्री आदरणीय के लिए जो जोड़ते हैं ये पिता श्री बदल के क्योंकि हिंदी वालों का ये नियम है वो संस्कृत का कोई भी शब्द को बिगाड़े बिना प्रयोग नहीं, नहीं करें अब कोई भी शब्द ले लो उसमें कुछ ना कुछ बिगाड़ेंगे। संस्कृत शब्द ही बोल रहा है लेकिन बिगाड़ के बोलेंगे बिगाड़ने पर वो उसको हिंदी बोल देते है अब भाषा भी ऐसे वो बदल करके वो लिखना इत्यादि होता है इसी प्रकार ये ओरिजिनली क्या था पिताश्री माताश्री ऐसा श्री था वो श्री को धीरे धीरे कम करते कम करते क्योंकि स्त्री बोलना मुश्किल हो गया बदल बदल के जी में आ गया तो उसका मूल रूप जैसा आप महाभारत आदि देव कहेंगे तो वहां श्री मिलता है पिताश्री करते शायद ये महाभारत सीरियल जब आया था उन्होंने भी उसमें पिताश्री शब्द का ही प्रयोग किया पिताजी ने किए पिताश्री मादाश्री भ्रातृश्री उसमें सब श्री लगते हैं वो श्री बदल के जी हो गया तो ऐसा हो जाता है लेकिन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए श्रीमान बोलेंगे तो गृहस्थ ऐसा मालूम पड़ता है श्रीमती बोलेंगे तो वो किसी की पत्नी है ये मालूम पड़ता है ये तो अभी भी प्रयोग करते हैं ऐसा इसी प्रकार भगवत शब्द है ये भगवत शब्द सबसे आधार के लिए दिया जाता है उसमें ये लक्षण होना चाहिए ऐश्वर्य से समग्रत संपूर्ण अष्ट सिद्ध होना चाहिए समग्र ऐश्वर्य अष्ट ऐश्वर्य अणिमा गणिमा लघिमा इत्यादि और धर्मस्य से यशस धर्म होनी चाहिए मतलब धर्म की पूरी जानकारी होनी चाहिए धर्मात्मा होना चाहिए यशस्वी होना चाहिए लोग होना चाहिए लोक प्रशस्त माने जो आदरणीय होगा वो आदरणीय उनको दूसरे आदरणीय मानना चाहिए पंडिता नाम पंडित होना चाहिए पंडित जिसको पंडित मानते हैं उसको यशस्व बोलते हैं तो उस प्रकार के यशस्व श्री अन्य प्रकार के जो लौकिक आदि भी होनी चाहिए और इतना होते हुए यदि आसक्त है तो वो भगवान कहने योग्य नहीं रहेगा विरक्त वैराग्य इतना होता हुआ भी विरक्त होना चाहिए तब जाकर के होगा और मोक्ष भी होना चाहिए मोक्ष के लिए योग्य होना चाहिए मोक्ष का अधिकारी होना चाहिए जैसा जीवन मुक्ता आदि स्थिति को प्राप्त किया होना चाहिए इतने लक्षण वाले को भगा शब्द से कहा जाता भगवान और भग ऐसी भगवान हो जाए वो भगवान होता है और ये भगवान और देवता में भी अंतर है शायद मैंने कई बार बताया पूर्वी मांसा की चर्चा करते समय भगवान इस प्रकार के लक्षण वाले किसी को भी बना सकते हैं किसी को भी आप भगवान शब्द से कह सकते हैं भगवत गीता में भगवान हुआ श्री भगवान हुआ चार देवता शब्द का देव शब्द का प्रयोग करने का कुछ नियम है जिस किसी को देवता नहीं कह सकते देवता उन्हीं को कहते हैं जो वेद में हविष भूचाहा देवता है वेद में जिनका नाम आया है जिन देवताओं का नाम आया उनको ही हम शास्त्रीय ढंग से देवता मानते हैं बाकी कोई भी देवता नहीं बन सकता जैसे अग्नि आदि देवता तैतीस देवता माने गए हैं तैतीस देवता की ही चर्चा है वेद में और उनके पीछे स्वाहा मंत्र लगते हैं स्वाहा मंद्र से जिसको कहा जाता है इंद्रा या स्वाहा इसलिए इंद्र देवता है लेकिन बाकी जो है देवता नहीं होता है वो भगवान हो सकता है किसी को भी जैसा कृष्ण भगवान है क्योंकि कृष्णाय स्वाहा मंत्र नहीं मिलता है वेद में रामायण स्वाहा मंत्र नहीं है तो राम भी भगवान है कृष्ण भी भगवान है ये सब भगवान है भगवती देवी भी हो सकते हैं बाकी जो देवता है वो त्रयत्रिमश हवीर भुजा ऐसा कहा गया जो 30 वीर भोक्ता हवीर जिनको डाले जाते हैं वही देवता होता है बाकी कोई देवता नहीं वो इसलिए वो एक एक सृष्टि में उतना ही होते हैं वो उतना एक नियमित रखा है उसको ना बढ़ा सकते हैं, ना घटा सकते हैं। लोग आक्षेप करते हैं हिंदू धर्म में बहुत देवता है वो एक बार कहीं चर्चा हो रहे थे तो हम इसी को ऊपर बोले कि हिंदू धर्म में बहुत देवता नहीं है सबसे पहले हिंदू धर्म में बहुत देवता नहीं है देवता की गिनती निश्चित है आप देवदा शब्द का अर्थ नहीं जानते इसलिए सबको देवदा समझ लेते हैं किंतु ये सब ऐसा नहीं कि मनमानी देवदा बनाते कि उनको करते कि ऐसा नहीं होता है वो नियमित है इन इन देवताओं का नाम है उन्हीं को ही मंत्र होता है उन्हीं को हवस्य होता है और बाकी सब आदरणीय भगवान है वो किसी को भी आप बना सकते अभी राम जी को तो बहुत बड़े अवतार थे और महाराजा थे चक्रवर्ती थे तो उनको आदर से हम मानते हैं इसलिए भगवान राम बोलते हैं ऐसा कहा और रामायण में भी कहीं भी राम जी को देवदा नहीं कहा देवदा शब्द का प्रयोग रामायण में कहीं नहीं मिलेगा राजा कहा है उस प्रकार से आदरणीय शब्दों का बहुत प्रयोग किया है देवदा शब्द नहीं मिलेगा और सीधा को देवी शब्द से नहीं कहते देवी एक आदरणीय शब्द होता है क्योंकि देवी दोनों में होता है जैसे कोई महाराणी को भी देवी कहते देवी एक आदरणीय शब्द देखियो सीधा देवता नहीं तो देव शब्द देवी शब्द दोनों में राजा के लिए भी देव कहा जाता है देव शब्द प्रयोग होता है लेकिन देवदा शब्द प्रयोग नहीं होगा इसका ध्यान रखना चाहिए इसलिए तो कोई ऐसा बोलते तो हमें मानना नहीं हमारे हिंदू धर्म में अनेक देवता अनगिनत देवता ऐसा नहीं है गिनत है उसमें गिन करके बताते ये प्रसंग में कहा कि भगवान शब्द का प्रयोग कर सकता है इधर ये ये लक्षण वाले भगवान होते हैं और भी दूसरा भी श्लोक है उत्पत्तिमच भोदाना विद्याम विद्याम सवाच्यो ये भी विष्णु पुराण का ही इस प्रकार के भगवान आदरणीय सूत्रकार यहाँ जन्मादेश का है क्योंकि सूत्रकार में सारे लक्षण है वह ऐश्वर्य समग्र सम्पन्न है और धर्म का तो मूर्तिमान रूप है और यशस्वी कम नहीं है हाँ व्याद व्यासि का जैसा यशस और किसको है व्याद व्याधि नहीं होते तो हमारे सनातन धर्म, धर्म स्थिति में नहीं है नहीं मानस कितने सारे काम किए उनके तो हम पूरे अपने जीवन को समर्पित करें उनके लिए तो भी कम है इतना काम किया है तो ऐसा उनके बराबर तो किसी का नहीं है और वैराग्य तो है ही क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में वैराग्य ही दिखाया और मोक्ष का स्वरूप जीवन मुक्त स्थिति भी उनकी थी इसलिए सारे लक्षण उनमें घट जाता है इस लक्षण से भगवान भाष्यकार रख सकते सूत्र का पाठ जन्मादि अस्य जन्म आदि ये दृश्यमान जगत है ये जगत का जन्म आदि जिस तत्व से हुआ है वही अथातो अथा में कहा हुआ ब्रह्म है तो यहां कारण यह लक्षित करता है जिस कारण से हुआ तो लक्षण देकर के उसको सूचना में कर सकते ठीक है ठीक आिज्ञाप से अवयवार्थ अत्यागेन अंधनीत विचाराथत्व उपेत ब्रह्म ज्ञादु कामेन इदं शास्त्रव्युक्त जिज्ञासापद पदस्य अवयवार्थ अत्यागेन जो पद है उसमें जो अवयवार्थ कहा गया था कहा था कि उसमें न्याधादु है और सन प्रत्यय है न्याधादु का अर्थ ज्ञान है सन प्रत्यय अर्थ इच्छा है कहा था। तो यह अवयवार्थ हो गया उसका अपरित्याग करते हुए अवयवाथ त्यागेना उसका त्याग नहीं करते हुए अंतर्नीत विचार्थम उपेज्या उसके अंतर्गत जो विचार करना आ गया है वो उदार करने की स्थिति आ गया है उसको स्वीकार करके ब्रह्म ज्ञा दु ये उसका अर्थ ही है बोलना चाह रहे हैं जितना शब्द का ही अर्थ हो गया ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाले को इदम शास्त्र इस शास्त्र को यादव्य था इस शास्त्र को जानना चाहिए ऐसा पहले कहा था हुआ था हुआ नंबर जिज्ञा ये भाष्य वाक्य आए भाष्यवाक्यव आये ज्ञाचा जिज्ञा सौत्रिज्ञाप से वहां सूत्रस्थ पद का अवयवा स्वीकार किया गया था इच्छा विषय ब्रह्मज्ञान प्रयोजनत्व सूचना अवयवाणी इच्छा के विषय बना हुआ वह कहा था कि इच्छा होने पर विषय अवश्य होना चाहिए निर्विषय इच्छा नहीं होती है निष्प्रयोजन इच्छा नहीं होती है ये कहा था तो इच्छा विषयत्व इच्छा के विषय बना हुआ ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म का ज्ञान है वो इच्छा का विषय बन गया बना हुआ उसका प्रयोजनत्व सूचनाय उसका प्रयोजनत्व दिखलाने के लिए अवयवार्थो अवश्य विवक्षणी उसके अवयवाथ को अवश्य विवक्षा करनी चाहिए उसके संबंध में व्याख्या करनी चाहिए उसका अवयवार्थ कैसा है क्या है करना चाहिए जादु इच्छा जिज्ञासा इसको लेके उसका विषय बना ब्रह्म को विषय बना करके विवक्षा करनी चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य कर्तव्यत्व अन्वयाय ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य ये कहा पहले सूत्र के अंतिम में कहा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य तो ये कर्तव्य कहने पर कर्तव्य है अब कर्तव्यत्व को अन्वय करना पड़ेगा कर्तव्य मन करना चाहिए तो क्या करना चाहिए जिज्ञासा करनी चाहिए तो उसका विषय क्या है यह समझ उसका अन्वय लगाना पड़ेगा संबंध लगाना पड़ेगा इसके लिए जिज्ञासा पदेन विचार लक्षणायाम जिज्ञासा प्रयोज्य विचार एवं लक्षण या तथा न अवयवार परित्याग इसलिए यहाँ भी अवयवार परित्याग नहीं किया जो जिज्ञासा पद का अर्थ है उसी को लेके चल रहा है कैसे क्योंकि जिज्ञासा पद के द्वारा विचार लक्षण रहने पर भी जिज्ञासा पद से हम विचार में लक्षण किया था मतलब ब्रह्म संबंधित विचार हो रहा है ऐसा क्या बोला था होने पर भी जिज्ञासा प्रयोज्य विचार है जिज्ञासा के द्वारा प्रयोग करने योग्य जो विचार है जिज्ञासा पद से जिस विचार को अभी प्रयोग में लाया गया है वो विचार जो है लक्षण या तस्थ हाई जी उससे लक्षणा से उसका अर्थ निकल जाता है उस विचार से जो अर्थ निकलता है वो लक्षणा से निकल जाएगा तो न अवयार्थ परित्याग इस क्रम से यह अवय अर्थ को त्यागा नहीं है अवयवात रखकर के जितना पद के अर्थ के अंदर अंतर्बोध जो विषय था उस विषय को विचार करना चाहिए वो विचार कैसे करेंगे इस प्रकार लक्षणा करके करेंगे विचार के लिए विषय बना करके करेंगे उत्तम ज पंचपाधिकायाम इस संबंध में पंचपाधिका का पद्मवादाचार्य जीवी करते हैं जिज्ञासा शब्द परित्यक्ता अवयवार्थ केवल मीमांसा पर्याय प्रयुज्यनो दृश्य थे ऐसा नहीं समझना यहाँ जिज्ञासा का जो अर्थ है जिज्ञासा पद का जो अर्थ है वो तो परित्यक्त हो गया उसका अवयवार्थ परित्यक्त हो गया ऐसा नहीं समझिए केवल मीमांसा पर्याय रूप से यहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ विचार करने के लिए प्रयोग नहीं हुआ विचार करना उसका एक अंश है आंशिक अर्थ है सिंधु उसका तात्पर्य तो ब्रह्म का लक्षण के लक्षणा अंदरनीत विचार जिज्ञासा शब्द से वो अंदरनीत विचार्थक है यह जिज्ञासा शब्द केवल जिज्ञासा करके छोड़ दे ऐसा नहीं जिज्ञासा करने के बाद विचार करना पड़ेगा क्योंकि लोगों को जिज्ञासा बहुत होती है जिज्ञासा होने के बाद फिर कुछ नहीं करता है अपना काम करते रहे किसी को भी बोलते जिज्ञासा है वो लोग जिज्ञासा है बोलता है अब जिज्ञासा है तो जिज्ञासा को सिद्ध करने के लिए क्या कर रहे हो ना हो? कुछ नहीं हम बाकी अपना दिन का काम कर रहे हैं अपने काम कर जिज्ञासा है ऐसा भी है तो कई लोग बोलते हैं हम बहुत जिज्ञासा करते हैं तो जिज्ञासा करते हैं तो भाई तो आज तक क्या किया वो कुछ नहीं किया है कुछ छोड़ा छाड़ा करने के लिए जो करना है कुछ नहीं किया लेकिन जिज्ञासा बरकरार है तो उसका मतलब क्या होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता जिज्ञासा के बाद में आपको विचार करना चाहिए विचार के योग्य संबंध से जो कार्य करना है वो भी करना चाहिए आदि स्वाध्याय आदि करना चाहिए ये टिप्पणी कारण कहा आगे ठीक है देखिए ब्रह्मणो जिज्ञात अर्था प्रमादि प्रतिज्ञा ब्रह्म प्रमाण ब्रह्मयुक्तिशिष्ट विचाराणि विशेषण्वाद ब्रह्मस्वरूप वाच्य विद्या तो कुल मिलाके का हो गया कि जिज्ञासा करने के लिए विचार करना चाहिए विचार करने के लिए ब्रह्म को जानना पड़ेगा ब्रह्म के जान संबंध में लक्षण जाने बिना विचार नहीं किया जा सकता किस लक्षण के आधार पर विचार करेंगे इसलिए लक्षण करना चाहिए एक होगा ब्रह्मनो जिज्ञास उत्या तो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय बन रहा है ये भाव कहने से अर्थात उसके तात्पर्य से अर्थात कहने पर तात्पर्य से प्रमाणादि विचारणाम उसके संबंध में प्रमाण आदि का ही विचार होता है किसी विषय को जानना है तो उस संबंध में प्रमाण आप ढूंढते हैं प्रतिज्ञादत भी प्रमाण आदि विचार भी प्रतिज्ञा हो गया जैसा है जब जिज्ञासा करना है बोल दिया उससे विचार सिद्ध हो गया विचार सिद्ध होने पर प्रमाण आदि भी सिद्ध हो गया इसके संबंध में जो साधन करना है वो भी करना है ये सिद्ध हो गया तो होने पर ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्ति इत्यादि विशिष्ट विचारणा ब्रह्म का प्रमाण जानना है ब्रह्म के संबंध में युक्तियां भी जाननी है उन सब के लिए विशिष्ट विचार करना पड़ेगा विशेष रूप से विचार करना पड़ेगा अन्यत्र जो प्राप्त नहीं है ऐसे विचार विशेषण मित्ती अपेक्षाएं विशिष्ट विचार कब प्राप्त होगा जो विशेषण को जानी कुंडल को जाने बिना कुंडली देवदत्त को नहीं जाना जा सकता किसी ने कहा कुंडली देवदत्त मानय ऐसा कहा आप कुंडल को जानते ही नहीं है कुंडली देवदत्त को कैसे पकड़ेंगे कुंडल मैंने कहाना हुआ कुंडल है और कुंडल पहना पा, है तो पहना तो होगा लेकिन कुंडल को आप जानना पड़ेगा क्या कुंडल क्या चीज है तब तो जाकर के कुंडली देवदत्त को ला पाएंगे इसीलिए ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म संबंधी विशेषण को जानना पड़ेगा विशेषण को माध्यम से ही ब्रह्म को जाना जा सकता है इसलिए विशेषण को सिद्ध करने के लिए ये प्रकार है इसे अपेक्षा रहने पर क्योंकि विशिष्ट विचार के लिए विशेषण की आवश्यकता होती है ऐसी अपेक्षा होने पर आदो सबसे पहले ब्रह्मस्वरूप वाच्य विचार ब्रह्म स्वरूप के बारे में कहना आवश्यक हो गया इस स्थिति में कहते हैं किम लक्षण ब्रह्म ये पूछा भाष्य ठीक स्रउस्य ब्रह्मण स्रउद लक्षण दया आवेदक सूत्र सूत्रकार पूजयन अवतर स्रउद से ब्रह्मण ब्रह्म जो है सुदी से निष्पन्न है में स्थित है से प्राप्त है ऐसे जो ब्रह्म का श्रौद लक्षण द्वय आवेदक श्रुदी से ही आया हुआ जो दो लक्षण है उसको दिखाने के लिए आवेदक ज्ञापन करने वाला तो श्राउद लक्षण द्वय आवेदक दो, दो लक्षण को दिखाएंगे यहां कौन सा दो लक्षण है पहले जो कहा स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण दोनों लक्षण को ज्ञापन करने वाला जो सूत्र है उसको अवतरण देते हुए सूत्रकार को आदर देते हैं पूजयन सूत्रकार को पूजा करते हैं क्योंकि एक जगह भाषीकार लिखते हैं में है। आ, मांडुक्य कारिका में अलाद शांति के पहले सूत्र में इसमें वो आगे लिखते हैं आचार्य पूजा ही अभिप्रेदार्थ सिद्ध शास्त्रादो आचार्य पूजा के अभिप्रेदार्थ ऐसा लिखता है।, है क्योंकि आचार्य की पूजा आचार्य को नमस्कार करना आदर करना शास्त्र के आरंभ में करना चाहिए इसलिए वहाँ शास्त्र आरम्भ ने किया है एक गति मानी इसको ऊपर ध्यान दिया है तो भाष्यकार ने भी आ, ऐसे मंगलाचरण किया होगा ऐसा समझना पड़ेगा क्योंकि मंगलाचरण के बिना नहीं करना चाहिए ऐसे भाष्यकार स्वयं की करते हैं आचार्य पूजा के लिए करना चाहिए तो यहाँ आचार्य पूजा यही मंगलाचरण भगवत शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वो शब्द में सब कुछ आ गया जो जो आदर आप देना चाहते सबसे बड़ा आदर हो गया जैसा महामहिम कहने से फिर उसके आगे पीछे और लगाना नहीं पड़ता उसको सबसे बड़ा आदरणीय शब्द माना गया ऐसा आगे देखिए वो वाक्य क्या है तब कहते हैं वा इमानी इत्यादि वाक्यम न लक्ष्ययति वा इति एकस्य उभयेतुसंभवाभ्या एक वाक्य ते उपनिषद में है यदो वा वाक्य आया जिससे ये संपूर्ण भूत सृष्टि उत्पन्न होती है ऐसा कहा अब इस वाक्य में ब्रह्म न लक्ष्य ये वाक्य ब्रह्म को लक्षित करता है अथवा नहीं करता है ये संशय होता है लक्ष्य न लक्ष्य दी, दी वा लक्षण लक्षित करता है कि नहीं करता है ये सही वाक्य है कि नहीं है इति एक उभय हेतुत्व असंभव संभवाभ्याम संदेह एक में दोनों हेद बैठा हुआ है वो लक्षित कर रहा है ये भी बोल सकता है उसके लिए भी कारण मिल रहा है और लक्षित नहीं कर रहा है ये भी कहा जा सकता है उसके लिए भी कारण मिल रहा है ये कहा कि उभय हेदुत्व एक का उभय हेदुत्व रहने पर संभव भी होता है असंभव भी होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए संदेह होता है संदेह में तो यही होता है ना एक धर्म में अनेक विकल्प हो जाता है तो यहां भी ऐसा मिल रहा है ये लक्षण ब्रह्म का हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जो पहले दिखाया ना जो न्याय संग्रह में दिखाया इस प्रकार दोनों तटस्थ लक्षण तो नहीं बैठेगा स्वरूप लक्षण भी नहीं बैठेगा ऐसे संभव असंभव दोनों है ऐसे संदेह होने पर श्रुतेर अनुमान अनुगुण्या एक उभय हेतुत्व दृष्टानता अभावे अशक्य अनुमान इस प्रकार संदेह हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा निर्णय करना पड़ेगा निर्णय के लिए आश्रय लेना है कोई प्रमाण के आश्रय लेना है तो प्रमाण का आश्रय क्या है श्रुते अनुमान अनुगुणिया श्रुति अनुमान से अनुकूल चल रही है यह क्योंकि श्रुति भी एक प्रकार अनुमान को लेकर के दिखा रही है आपके सामने ये कार्य दिखाई पड़ रहे हैं ईमानी भूतानी ये जिससे उत्पन्न हो गया ऐसा करके अनुमान के कुछ रूप दिखा रही है तो कार्य को दिखा करके कारण को जानने के लिए कह रही है इसलिए अनुमान आनुगुण्य उसमें है अनुमान का गुण से मिला हुआ गुण उस रुति में एक उभय हेतुत्व दोनों एक का उभय हेतुत्व रहने पर दोनों हेतु वहां जम रहा है लग रहा है ऐसे लगने पर दृष्टान्तावे न तब देखना पड़ेगा दो हेदु लग रहा है तो दृष्टांत मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि हेदु और साध्य जिस स्थान में मिले उसको दृष्टान्त बनाते हैं आ, जिसको सपक्ष कहते हैं हाँ, साध्य सिद्ध होने पर हेतु सिद्ध होता है हाँ, वो सपक्ष है तो सपक्ष में दृष्टांत मिल जाने से वो काम हो जाएगा दोनों हेतु बैठ जाएगा लेकिन अशक्य अनुमान तो, दृष्टांत नहीं मिलने पर अनुमान शक्य नहीं होता अनुमान के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है जो व्यक्ति धूम और अग्नि को साथ साथ में बहुत जगह देखा हो वही व्यक्ति पर्वतो अग्निमान धूमान इस अनुमान में धूम से में का अनुमान कर सकता है जिसने दोनों को साथ साथ में भूय दर्शन से नहीं देखा वो नहीं कर सकता इसलिए दृष्टांत के अभाव में अनुमान आगे चलता नहीं यहां दृष्टांत नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों हेतु को घटाने के लिए दृष्टांत नहीं मिलेगा बोलना चाहते हेतुत्व से लक्षण वस्तु परिच्छेद लक्ष्य से अब्रम्हत्व न लक्ष्य दी ही प्राप्त अब दोनों हेतु में से एक हेतु को रखेंगे जो तटस्थ का और स्वरूप का दोनों का हेदु मिलने पर एक हेदु को रखने पर लक्षण उसका लक्षण हो जाएगा ऐसा मानने पर वस्तु परिच्छेदा लक्षित ब्रह्मत्व तब दो हेदु में से एक हेदु को देखा जिसको वो लक्षण लगाया वो वस्तु परिचिन हो गया अब ये वस्तु परिचिन कैसे हो गया क्योंकि एक ही वस्तु का आपने दो हेदू दी एक कार्य दो हेदु में एक हेतु लग रहा है एक नहीं लग रहा अब एक नहीं लग रहा है एक वस्तु के संबंध में दो हेदु कह रहा है वो सिद्धि में अनुमान में हो रहा है ऐसे में एक लग रहा है तो जो नहीं लगने वाला कोई शेष रहेगा नहीं लगने वाला तो आप ब्रह्म को बोल रहे एक हेतु नहीं लग रहा है और वो लगने वाला कोई होगा तो दूसरा वस्तु परीक्षण हो जाएगा मतलब लगना नहीं लगने की बात जब आप कहते हैं तो वहां वस्तु परिच्छेद अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि एक व्यभिजार स्थान आपको दिखाना पड़ता है जहां इसका अभाव होता है ऐसा दिखाना पड़ेगा वो स्थान दिखा करके वहां है यहाँ नहीं है और यहाँ अथवा यहाँ है वहां नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा जैसा धूम के लिए महाव्रत व्यभिचार स्थान होता है वहां धूम भी नहीं अग्नि भी नहीं अग्नि अभाव है धूम अभाव दोनों है इस प्रकार से स्थान दिखाना पड़ेगा तो वस्तु परिच्छेद अर्थात आ ऐसा तो वो मानते नहीं वस्तु परिचय जिसको लेकिन यहाँ इस प्रकार से वस्तु आएगा क्योंकि दोनों वहां एक के लिए दो संशय कर दिया तो संशय का दूसरा भाग कहाँ जाए कहीं तो जाएगा वो वस्तु कर देगा लक्ष्यस्य ब्रह्मत्व तब वो लक्ष्य क्या हो जाएगा जिस हेतु से आप सिद्ध करने जा रहे हैं लक्षण सिद्ध करने चाह रहे हैं वो ब्रह्म नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्व नहीं हुआ एक वस्तु आ गया उसमें ब्रह्म को क्या होना चाहिए था देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न होना चाहिए था अब यहाँ दूसरे हेतु के आधार रूप से दूसरे को मानने के कारण एक वस्तु परिचेद की कल्पना हो गई तब वो ब्रह्म नहीं बना ऐसा होने से न लक्ष्य दी थी प्राप्त तब वो लक्षण ठीक नहीं बैठता है क्या होना चाहिए था जो जो ब्रह्म है सभी में बैठना चाहिए था और ब्रह्म को किसी वस्तु परिच्छेद के अंदर्गत नहीं आना चाहिए था ये वस्तु परिचे के अंदरगत आ गया वस्तु परिच्छेद मतलब जैसे ये पुस्तक है ये लकड़ी है दो वस्तु है अब दो वस्तु में ये पुस्तक तो ये नहीं है लकड़ी ये नहीं है ये वस्तु इसको परिचिन कर रहा है इस ये वस्तु इसको परिचन्न कर रहा है मतलब क्या है ये वस्तु जिस जगह पे है उधर ये वस्तु नहीं आ सकती ये तो परिचित हो गया दूसरी जगह में नहीं घुस देता क्योंकि यहाँ ये घुस जाएंगे तो ये भी लकड़ी होने लगेगा ये अब यह तो फिर यह पुस्तक होने लगेगा धन में से तो पुस्तक धर्म को छोड़ना पड़ेगा इसका तब ये लकड़ी बन सकता है और यदि इसको आप पुस्तक बनाना चाहते हैं तो इसमें वो लकड़ी का जो धर्म है वो छोड़ना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है जैसे भैंस जो है गाय नहीं गाय भैंस नहीं है मनुष्य घोड़ा नहीं घोड़ा मनुष्य नहीं था होता है इसी को कहते वस्तु परिचय तो इसका मतलब कोई दूसरे वस्तु को आपने मान लिया तो वहां ब्रह्म नहीं है ऐसा बोलना पड़ेगा तब जो है ब्रह्म तो नष्ट हो जाएगा तब लक्ष्मण नहीं बैठेगा ये कहना चाहता है ऐसे प्राप्त होता है तब कहते हैं पुरुष प्रति पुरुष अनुमानस्य संभावित दोष से अषेयत्व अपुग्राहक तर्कवा अदींद्रीय अर्थे सो दो अप्राह्मण्य ये जो आप अनुमान का सहारा लेके जो बात आपने कही है अनुमान में दो, दो जो दोष दिखाया आपने ब्रह्म में ये नहीं होगा क्योंकि पुरुषम अधिप्रभवत्व अनुमान ये जो अनुमान होता है अनुमान पुरुष की बुद्धि से आया हुआ होता है पुरुषम अधि प्रभव होता है आदमी अपनी बुद्धि से अनुमान करता है ऐसे जो अनुमान है उसका संभावित दोष से जहां पुरुष बुद्धि काम करती है वहां हम दोष की संभावना करते हैं दोष हुए बिना नहीं रह सकते लेकिन सर्वत्र हो ऐसा भी नहीं है जो श्रुति के अनुसार करके करेगा उधर नहीं होता है इसीलिए हम पुरुषमधि ऐसे पुरुष को मानते हैं जो श्रुति के अनुसार चलता है ये हम पहले भी दो दिन पहले इसके बारे में कहे थे कि शास्त्र के अनुसार चलता है तो उस पुरुष को मानेंगे हम लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है वो ब्रह्मचारी कहे अपने को कुछ भी कहे उसको नहीं मान सकते शास्त्र का विरुद्ध जा रहा है तो पुरुषमधि विभ्रांति हो सकती है संभावित दोष है पुरुष में अनेक दोष रहता है सबसे पहले उसका अहंगार रहता है उसके बाद उसकी काम क्रोध लोभ मोह मदमास्तर इत्यादि सारे आसुरी गुणविग की भी संभावना होती है ऐसा किसी को भगवान ने मनुष्य रूप में जन्म नहीं दिया जिसमें कोई दोष नहीं जन्म नहीं दिया क्यों ऐसा जन्म दे नहीं सकता यहां आने के लिए यहां जन्म मनुष्य का जन्म लेना है तो उसको कुछ दोष अवश्य रखना पड़ेगा उसके बिना वहां नहीं जा सकता जैसा आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना चाहते हैं वहां भर्ती होना चाहते हैं तो आपको बीमारी आवश्यक चाहिए बिना बीमारी से वहां भर्ती नहीं कराएंगे वहाँ फ्री में खाना मिलता है वहां जाके आराम करेंगे ऐसा तो नहीं होता कई लोग ऐसा करते हैं आजकल आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल नाम है वहां तो हॉस्पिटल नहीं होता है आराम से रहने के लिए सुख सुविधा के अनुसार रहने के लिए होता है क्योंकि वहां जाने से कोई टेंशन नहीं है जो आप मांगेंगे वो देंगे फिर खा पी करके आराम से रह सकता इसी भी लाते है भी सिर्फ इलाज लेकिन इसके लिए योग्यता नहीं है जो बीमार नहीं है वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हो सकता इसी प्रकार जो जिसके पास कोई दोष नहीं है वो ये भूलोक में जन्म नहीं ले सकता क्योंकि उबाभ्यामुष्यलो कहा उबाभ्याम तुमने पास्याम मनुष्यल होगा वो उसका उसकी योग्यता है इसीलिए तो वहाँ दोष रहना अवश्य हो गया कि वो कोई भी हो कुछ ना कुछ दोष तो संभावित हो सकता है इसीलिए क्या करना पड़ेगा ऐसे दोष से मुक्त होने के लिए आपको सुधी का सहारा लेना पड़ेगा सुधि दोष मुक्त है ये कहना चाहते हैं समय हो गया बात ओम पंक्तिभाम पूर्ण पूर्णम दस्ते पूर्णस् पूर्णमेवशिष्य ओ शांतिषा